और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन संबंधी नियम का पालन न कर सके तो भी उसे प्रायश्चित नहीं लगता जल मूल घी दूध हवी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करना गुरु की आज्ञा का पालन और औषधि इन आठों के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता जो मनुष्य विधि पूर्वक प्रायश्चित करने में असमर्थ हो वह विद्वानों के वचन से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकता है परदेश में रहने वाला पुरुष यदि कुछ काल के लिए घर आवे तो वह ऋतु काल में तथा उससे भिन्न समय में भी रात में में तथा दिन में भी अपनी स्त्री के साथ समागम करने पर प्रायित का भागी नहीं होता यशिष्ठ ने पूछा देवेश्वर कैसे ब्राह्मण प्रशंसा के योग्य होते हैं और कैसे निंदा के योग्य तथा अष्ट का श्राध का कौन सा समय है यह मुझे बताइए भगवान ने कहा राजन उत्तम कुल में उत्पन्न शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाले विद्वान दयालु श्री संपन्न सरल और सत्यवादी ये सभी ब्राह्मण सुपात्र अर्थात प्रशंसा के योग्य माने जाते हैं ये आगे के आसन पर बैठकर सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं तथा उस पंक्ति में जितने लोग बैठे होते हैं उन सबको ये अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे शरणागत भक्त हों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 जिसका शरीर मरना सोच का अन्न खाकर मोटा हुआ हो जो शुद्ध का अन्न भोजन करता हो और शुद्र के ही अन्न के रस से पुष्ट हुआ हो वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्वाध्याय जप और होम करने पर भी उत्तम गति को नहीं प्राप्त होता जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करने पर भी शुद्र के अन्न से बचा न रहता हो उसके आत्मा वेदाध्ययन और तीनों अग्नि इन पांचों का नाश हो जाता है शुद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को खाने के लिए जमीन पर ही अन्न डाल देना चाहिए क्योंकि वह कुत्ते और गीदर के ही समान होता है जो ब्राह्मण मूर्खता बस मरे हुए के स्मशान के भूमि में जाता है उसको तीन रात का अशोच लगता है तीन रात पूर्ण होने पर यदि किसी समुद्र में मिलने वाली नदी के भीतर स्नान करके सौ भर प्राणायाम करे और घी पीवे तो वह शुद्ध होता है जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मण के शव को शमशान नवृत्ति मार्ग परायण ब्राह्मण को शुद्र के घर में दूध या दही भी नहीं खाना चाहिए उसे भी शुद्धान नहीं समझना चाहिए अत्यंत भूखे होने के कारण अन्न की इच्छा वाले ब्राह्मणों के भोजन में जो मनुष्य विघ्न डालता है उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है राजन यदि और और सदाचार से रहित हो जाए, तो अंगों सहित संपूर्ण वेद, सांख्य, पुराण उत्तम कुल का जन्म ये सब मिलकर भी उसे सदगति नहीं दे सकते ग्रहण के समय विपुष विशुक योग में अयन समाप्त होने पर पितृकर्म अर्थात श्राद्ध आदि में मघा नक्षत्र में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 इन दिनों में मनुष्य पवित्र चित्त होकर यदि पितरों के लिए तिल मिश्रित जल का भी दान कर दे तो उसके द्वारा वर्ष तक करने की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, का हुआ है। जो मनुष्य स्नेह या भय के कारण अथवा धन पाने की इच्छा से एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन परोसने में भेद करता है उसे विद्वान पुरुष क्रूर दुराचारी अजितात्मा और ब्रह्म हत्यारा बतलाते हैं जिनके पास धन का भंडार भरा हुआ है और जो परलोक के के विषय में में कुछ भी न जानने कारण सदा भोग विलास में ही रम रहे हैं वे केवल पारलौकिक सुख पार तो उन्हें कभी नसीब नहीं होता जो विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर तपस्या में संलग्न रहते नित्य स्वाध्याय करते इंद्रियों को वश में रखते और समस्त प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हो उनके लिए इस लोक का भी सुख सुलभ है और परलोक का भी परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं न न दान देते और अन्य सुख का अनुभव कर पाते हैं उनके लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में योशिष्ठ ने कहा भगवान आप साक्षात नारायण पुरातन ईश्वर और संपूर्ण जगत के निवास स्थान है आपको नमस्कार है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 इसलिए सदा इनका दर्शन करना चाहिए एक गौ एक को ही दान में में देनी चाहिए। बहुतों को नहीं, बहुतों को को को नहीं, देने पर वे उस बेचकर आपस में उसकी कीमत लेते हैं। यदि वह बेच दी गई तो वह दाता की सात पीढ़ियों को भस्म कर देती है एक गौ एक वस्त्र एक सैया और एक स्त्री को कभी अनेक मनुष्यों के अधिकार में नहीं देना चाहिए क्योंकि वैसा करने पर उस दान का फल फलदाता को नहीं मिलता यदि ब्राह्मण और, तो और गौ को और को आहार देते समय किसी को मत दो कहकर मना करता है वह सौ बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर अंत में चांदाल होता है ब्राह्मण का देवता का दरिद्र का और गुरु का धन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 द्वारा रचा हुआ देश है उसे ब्रह्मा वर्त कहते हैं जिस देश में चारों वर्णों तथा उनके अवान्तर भेदों का जो आचार पूर्व परंपरा से चला आता है, वही उनके लिए सदाचार कहलाता है कुरुक्षेत्र मत्स्य पांचाल और सूरसेन ये ब्रह्मषयों के देश हैं और ब्रह्मावर्त के समीप हैं। इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास जाकर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 इन देशों का परिचय प्राप्त करके द्विजातियों को इन्ही में निवास करना चाहिए किंतु शुद्ध जीविका न मिलने पर निर्वाह के लिए किसी भी देश में निवास कर सकता है सदाचार अहिंसा सत्य शक्ति का अनुसार दान तथा यम और नियमों का पालन ये मुख्य धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सब संस्कार वेदोक्त विधियों और मंत्रों के अनुसार करना चाहिए क्योंकि संस्कार इहलोक और परलोक में भी पवित्र करने वाला है गर्भाधान वेदाध्यन, के पालन, के पालने योग्य व्रत विवाह पंच महायज्ञों के अनुष्ठान तथा अन्य यज्ञों के द्वारा इस शरीर को पर ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है जिससे न धर्म का लाभ होता हो ना अर्थ का तथा विद्या प्राप्त के अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो उस शिष्य को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए ठीक उसी तरह जैसे ऊपर खेत में उत्तम बीज नहीं बोया जाता जिस पुरुष से लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो उस गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाया हाथ से उनका बाया चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिए गुरु को एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत कराता और वेद पढ़ाता है वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है जो उपनयन संस्कार करके कल्प और रहस्यों सहित वेदों का नित्य अध्ययन कराता है उसे उपाध्याय कहते हैं जो सडंगयुक्त वेदों को पढ़ाकर वैदिक व्रतों की शिक्षा देता है और मंत्रार्थों की व्याख्या करता है वह आचार्य कहलाता है